गौरकी की उड़ान लेखक और चित्रकार विलियम स्टीक अनुवादक अशोक गुप्ता जैसे ही माँ बाप ने उसे चूमा अलविदा कहा और घर से निकले गौरकी ने रसोई के सिंक पर अपनी प्रयोगशाला जमाई उसने कांच के एक साफ ग्लास में थोड़ा पानी छिड़का और फिर उसमें थोड़ा यह और थोड़ा वाला एक एक चम्मच चिकन सूप चाय की पत्ती सिर पीसी हुई थोड़ी कॉफी एलकम पाउडर के डिब्बे को एक बार हिलाया लाल मर मिर्च की बोतल दो बार हिलाई थोड़ी सी दालचीनी और फिर किया टोमेटो सॉस का छिड़काव फिर उसने गिलास में पड़ी चीजों को जोरों से हिलाया और ऊपर उठाकर मिक्सर की रोशनी में देखा वो अभी कुछ धुंधला था बड़े ध्यान से उसने पिताजी की थोड़ी ब्रांडी भी उसमें डाली मिक्सर थोड़ा बेहतर हुआ लेकिन अभी भी कुछ कमी थी पर क्या आह गुलाब का इत्र की अपनी माँ की सबसे बढ़िया इत्र की बोतल ले आया उसका इरादा तो कुछ ही बूंदने बूंदे डालने का था पर इत्र की महक से वो बह गया और उसने बोतल में जितना इत्र बचा था लगभग आधी बोतल ग्लास में उड़ेल दी अब कुछ बात बनी भारी पदार्थ गिलास के पेंदे में नीचे बैठ गया और जो ऊपर तैर रहा था वो आग के अंगारों जैसा नन्हे नन्हे बुलबुलों से भरा लाल सुनहरे रंग का एक द्रव्य द्रव्य था ध्यानपूर्वक सदे हाथों से उसने बुलबुलों वाले द्रव्य को इत्र की बोतल में उड़ेल दिया और उसकी कार्क बंद कर दी फिर वो बाहर धूप में निकला उसने बोतल को घर उसने अपने जादुई के सामने सिर झुकाया एक बार बाहू को साइड में ले जाकर एक बार सामने फैलाकर एक बार बहु को उ एक बार पैरों को उंगलियों से छूकर हर बार कहते हुएगा उसे पूरा भरोसा था कि थोड़ी देर में उसे पता चल जाएगा कि बोतल में किस प्रकार का जादू पैदा हुआ था जब गोरखी को, को कोई खास काम नहीं होता तो वह अक्सर हाथी चट्टान पर जाता था उसने सोचा क्यों न बोतल लेकर हाथी चट्टान पर जाकर आराम करूं आगे जो होगा वो बाद में देखूंगा वह घास में उगे छोटे छोटे सफेद क्लोवर के फूलों को पैरों से रगड़ता हुआ आगे बढ़ा क्या मदहोश खुशबू थी अनि के बहने की आवाज़ सुनने के लिए वो थोड़ी देर कोगल ग्रुप पर रुका क्या मधुर संगीत था दरिया में बड़े पत्थरों पर उछलता कूदता हुआ दूसरे किनारे पहुंचा और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ा ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत थी सब कुछ कितना साफ और ताजा लग रहा था घास एकदम हरी हरी आकाश नीला एकदम नीला सब जगह रोशनी ही रोशनी अति चट्टान तक पहुंचते पहुंचने की उसे ऐसी क्या जल्दी ऐसी क्या जल्दी गोर की हरी घास पर पैर फैलाकर लेट गया नीले आकाश की ओर मुंह करके जिससे कि वो सूर्य देवता उसे अपनी गर्मी के आगोश में ले ले सब कुछ कितना जादु लग रहा था और उसके दाहिने हाथ में थी जादू की एक स्पेशल बोतल एक छोटा चमकीला उड़ने लगा आसमान पर बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सफेद कपड़े सुखाए हों गोरखी को नींद आ गई बाहर खुले आसमान में भले ही सूरज चमक रहा हो पर गोर्खी के अंदर के आसमान में तो सितारे जगमगा रहे थे गुर्खी को ऐसा लगा कि जिस चीज ने उसे जमीन से बांध रखा था उसकी पकड़ ढीली पड़ गई हो फिर उसका शरीर पानी के बुलबुले की तरह हवा में ऊपर उठा और पूर्व दिशा की ओर उड़ते हुए आगे बढ़ा जब गुड़की उठा तो आसमान में उड़ रहा था और उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जिस हरी घास पर वो अभी लेटा था वही कलीचे की तरह उसके नीचे दूर दूर तक फैली थी उसने खुद को हवा की तरह हल्का महसूस किया उसे पक्का विश्वास हुआ कि अब वो नीचे नहीं गिरेगा अब यह पक्का था कि उसने वाकई में एक जादुई द्रव्य तैयार कर लिया था उसे महसूस हुआ कि जिस साथ में वो बोतल पकड़े था उसे ढेर सारे बुलबुले उसकी बाहर में खुश रहे थे बेशक वो हवा में उड़ तो रहा था पर वो चा कहाँ रहा था वह जानने को बेहद उत्सुक था तभी एक ड्रैगन और तितली उसकी ओर तेजी से झपटे डर के मारे उसकी हालत खराब हुई ध्यान से देखने पर पता चला कि वो डरावने जीव असल में हवा में उड़ती पतंगे थी नीचे पतंगों की डोरिया कुत्तों के पिल्लों के हाथों में थी लगता था जैसे वे गोरकी की उड़ान से काफी प्रभावित थे और जोर जोर से कूद कूद कर उसकी तरफ इशारे कर रहे थे उसने एक बार उनकी ओर हाथ पी लाया फिर वो पेड़ों के पीछे से होता हुआ उनकी निगाह से ओझल हो गया धीरे धीरे गोरखी एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा था जैसे जैसे गोरखी खेतों के ऊपर ऊंचे नीचे कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ उड़ रहा था वैसे वैसे ढेर सारी आश्चर्यचकित और ग्रीष्मकारी आंखें आसमान में उसे ताक रही थी किसान अपना काम काज छोड़कर आसमान में उसे खूल रहे थे नाव में बैठे शुअर ने जब ऊपर देखा तो उसके हाथ से मछली पकड़ने की बंसी ही गिर गई चित्रकार ने चित्र बनाना रोक आसमान की ओर देखा खरगोश ने बीच हवा में झूला रोककर अपनी नजर ऊपर उठाई लोमड़ी के मुंह से बत्तख नीचे गिरी फिर लोमड़ी ऊपर की ओर देखने लगी और बत्तख तेजी से अपनी जान बचाकर भागी और जाते जाते बत्तख ने भी रुक आसमान के नजारे को देखा तब गोरकी पुरून के ऊपर से गुजरा तब लोग खिड़कियों से गर्दन मरोड़ उसकी ओर देखने लगे वे और दुकानों से नीचे गली में आ गए कैसे उड़ रहा है घर पेंट कर रहा था उसके ब्रश से पीला रंग टपक रहा था उसने भी अपना काम रोका और वो भी नीले आसमान की ओर देखने लगा गुर्की ने सोचा सारी दुनिया मुझे देख रही है ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ ना करूं उसने अपने अंगूठे बगल में दबाए और आंखें से बजाई और पैरों की गुब्बारे में उड़ते हुए कालाबाजियादम है खरगोशों को हैरत में छोड़कर गोरकी अपने चचेरे भाई गोगोल के लॉन में उतरने के लिए गोगोल के लॉन में उतरने के लिए उसने एक नीचे छलांग लगाई अब वो सचमुच अपने करिश्मों का दिखावा करना चाहता था गोगोल घास पर अपने खिलौनों से खेल रहा था गोरकी फिरकी की तरह तेजी से घूमता वो गोगुल के पास से गुजरा फटी से उसे देखता वो बोला यह क्या हो रहा है गुरकी क्या वो तुम हो हाँ गुरकी ने चिल्ला कर कहा वो सिर्फ इतना ही कह कर फिर से ऊपर उड़ गया उड़ते हुए गोगुल के चेहरे पर अचरज और आश्चर्य को याद करके वो खूब हंसता वो सालने से थोड़ा पहले उसने महसूस किया कि शांत नीला आसमान अब उसके बहुत पीछे रह गया था अब वह काले बादलों के बीच था जो नीचे जमीन को अपनी उदासी से घेरे हुए थे अचानक एक भयंकर तूफान आया बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने आकाश को फाड़ डाला ओलों की मार से गोरकी का शरीर चकनाचूर होने लगा हवा के प्रचंड झोंके ने उसे इधर उधर पटका इससे उसकी पैंट लगभग फट गई यह कोई खेल खिलवाड़ नहीं था काफी देर तक यह सब होता रहा अंत में तूफान रुका फिर ओले बरसात की मोटी मोटी बूंदों के थपेड़ों में बदल गए जैसे जैसे गोरखी दोबारा नीले आकाश के नीचे पहुंचा उसने चैन की सांस ली अब वह तूफान से बहुत ऊपर था उसे नीचे के बादलों में बिजली की हल्की हल्की चमक दिख रही थी और गड़गड़ाहट भी धीमी धीमी सुनाई दे रही थी तूफान आगे बढ़ चुका था परंतु वह खुद लगभग स्थिर था दिन ढल रहा था आधा आसमान लाल हो चुका था धीरे धीरे रात का अंधेरा दूर दूर तक फैल गया था गुरकी को बहुत नीचे शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी उसे लगा कि वह एकदम स्थिर था और आकाश में ऐसे लटका हुआ था जैसे की एंगर पर कोट लटका हो वो बहुत देर तक लटका रहा और सोचता रहा मैं कहाँ हूँ उसके चारों ओर सुन शान रात और चमकते तारों के अलावा और कुछ नहीं था जैसे वो सपनों की दुनिया में हो वो ऐसे प्रश्न पूछने लगा जिनका उत्तर खुद उसके पास नहीं था क्या किसी को पता है मैं कहाँ हूँ क्या भगवान को मालूम है क्या मेरे माँ बाप को मालूम है काश वो इस समय उनके साथ घर पर होता और अपने पंखों वाले पलंग पर सो रहा होता वह बहुत थक गया था अब वो भला कैसे नीचे उतरे और कैसे घर वापिस पहुँचे क्या वो कभी वापिस घर पहुँच पाएगा जादुई द्रव्य नहीं तो उसे हवा में लटकाए रखा था अगर वो इसे फेंक दे तो क्या होगा तो क्या वो सीधा धड़ाम से जमीन पर नहीं गिरेगा तो उसने बोतल और कस्तर पकड़ ली उसे जागते रहना होगा गोरकी जमीन पर धमाके के साथ गिरकर मरना नहीं चाहता था सुबह होने लगी गोरकी को एक आइडिया आया जिससे उसकी नींद एकदम खुल गई अगर वह बोतल से द्रव्य बूंद बूंद करके टपकाए तो क्या वो जादू के चकू से थोड़ा थोड़ा करके मुक्त हो जाए हो पाएगा चलो करके देखता हूँ उसने सोचा उसने बोतल की कार ढीली की और एक बूत द्रव्य टपका दिया वह नीचे गिरा जजून और फिर अचानक वो रुक गया फिर से वही हुआ बोतल से दूसरी बूंद निकली वो जमीन की सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और गोर की हर बूंद के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा था जल्द ही वो प्यारी जमीन के बहुत नजदीक पहुंचा जमीन कितनी उमदा लग रही थी क्या जादू के कमाल से और सीधा हाथी चट्टान के ऊपर उतरेगा क्या यह संभव होगा दो बूंदे और और एक दिन लेट और फिर गोर की चट्टान पर जमकर बैठा होगा उसके पास सिर्फ इतना ही दर बचा था कि वो जमीन तक पहुंच सके नहीं शायद एक ही बूंद से काम चल जाएगा उसने बोतल टेढ़ी की बूंद बोतल के मुंह पर थोड़ी देर रुकी और फिर सीधे हाथी चट्टान के ऊपर गिर पड़ी फिर एक अजुबा अजूबा हुआ एक नायाब जादू हाथी चट्टान हिली जैसे उठने की कोशिश कर रही हो उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पंखों जैसे कान निकल आए सूड ऊपर उठी और उसमें से बिगुल जैसी आवाज निकली पर पर ने अपने आप को एक गरम जीवित हाथी हाथी पाया। वाला से से चलने वाला था, था। वो पिछले करोड़ों सालों से पत्थर बना बैठा घास रगड़ता हुआ हाथी गोरकी के घर की ओर चला तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि गोरकी के चचेरे भाई गोगोल पर क्या गुजरी होगी जब उसने गोरकी को हाथी पर बैठे देखा क्या वो गोरकी था जो कल पहले बिना पंखे हवा में उड़ रहा था गुरकी के माँ बाप सारी रात उसे ढूंढते रहे वे इतने चिंतित दुखी और थक गए थे कि अपने कष्टों के निवारण के लिए वे अपनी जान लेने को तैयार थे मैंने घर के चारों ओर हर पेड़ और झाड़ी के पीछे हर पत्थर के नीचे हर छेद और शकली दीवार में छानबीन की थी जब उन्हें यह विश्वास हुआ कि उनकी ओर आते हुए विशाल हाथी पर उनका बेटा ही बैठा था तो वे खुशी से चिल्ला पड़े गोरकी डार्लिंग प्यारे गोरकी अरे इस पृथ्वी पर तुम कहाँ थे मैं तो इस पृथ्वी पर था ही नहीं गोरकी बोला तुम पृथ्वी पर नहीं थे उसकी माँ ने आश्चर्यपूर्वक पूछा और ये हाथी कौन है पिता ने पूछा गुरकी ने लंबी सांस दी और अपनी कहानी सुनाई पिता को गुरकी की कहानी मन गड़त लगी गुरकी की माँ जो उसे बहुत प्यार करती थी को भी विश्वास नहीं हुआ गुरकी बोला आप जिस सचमुच के हाथी को देख रहे हैं वो कभी हाथी चट्टान हुआ करता था अब वहाँ कोई चट्टान नहीं है बकवास उसके पिता ने रोश में कहा अब हाथी चट्टान नहीं है ये तो मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंचे जहाँ कभी हाथी चट्टान हुआ करती थी गुड़की के माँ बाप ने कुछ देर तो खाली जमीन को देखा और फिर हाथी को उनके मुंह खुले के खुले रह गए एक शब्द भी बाहर नहीं निकला अंत में गोरकी के पिता बोले अच्छा बेटा तुम इतनी लंबी उड़ान से थक गए होगे चलो अब घर चलो और आराम करो